मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे होंगे आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ करियर एक्सपर्ट अमृतपाल कौर जी हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है और आज अमृतपाल कौर जी जो है ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा विषय हो गया आज के समय में और इंटरनेट जगत में जैसे कि आप गूगल ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल साइड में लिखी हुई मिलती हैं या कभी कोई टाइप करते हैं आपकी ये ऐसे चाहिए हमें या इस तरह की बातें समझना चाहता हूँ तो तुरंत आपको जो है उस टाइप का आर्टिकल मिल जाता है उस टाइप का ऐसे मिल जाता है या कोई लिंक मिल जाता है जहाँ से ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो ये ब्लॉगिंग वाला जो सिस्टम है जहाँ पर तो हर व्यक्ति जो है जो लिखना जानता है समझना जानता है और वो लिखने के शौकीन हैं तो उनके लिए ब्लॉग एक अच्छा माध्यम है यूथ है वो अपना करियर भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और मीडिया पर्सन है उन्हें हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानना और लिखना होता है तो पहले वो ब्लॉगिंग पर लिखते हैं और फिर उसको करेक्ट करके कहीं भी न्यूज़ या आर्टिकल में देते हैं आइए इस विषय को जानेंगे आज ब्लॉगिंग कैसे शुरू कर सकते हैं क्या है ब्लॉगिंग और फिर कौन कौन इसमें किस तरह से जुड़ सकते हैं और अपना कमाई कितना कर सकते हैं ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं आज के शो में तो आप सभी की तरफ से अमृतपाल कौर जी स्वागत है आपका ओम शांति नमस्कार मैं हूँ आपके करियर काउंसिलर अमृतपाल न्यू दिल्ली से आज न्यू एज करियर्स की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग यानी कि किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट पर हम इंटरनेट पर कैसे कुछ लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट के बजाय इसमें काफी डिटेल में जाकर हम उस सब्जेक्ट के ऊपर जब बात करते हैं तो उसको हम डिजिटल कंटेंट जो हम राइटिंग में करते हैं उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं 1990 के दशक में जिसको एक ऑनलाइन जर्नल के तौर पे स्टार्ट किया गया था आज वो इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है कि मार्केटिंग की दुनिया में ब्लॉगिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा रखता है ब्लॉगिंग इंडिपेंडेंट भी है और ब्लॉगिंग अलग मार्केटिंग uh, के साथ भी चलता है तो काफी तरह के ब्लॉग्स होते हैं जैसे कि uh, बहुत पॉपुलर कैटेगरीज हैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स ट्रेवल ब्लॉग्स फूड ब्लॉग्स रेसिपी ब्लॉग्स फाइनेंस ब्लॉग्स टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स पेरेंटिंग ब्लॉग्स किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी निश एरिया में आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और आज की डेट में ब्लॉगर्स जो हैं वो सिर्फ राइटर्स नहीं हैं हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स मार्केटर्स फोटोग्राफर्स बिजनेस ओनर्स मॉडर्न ब्लॉग सिस्टम को यूज करते हैं अपने एक बड़े लेवल पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जिसमें सोशल मीडिया न्यूज़लेटर्स, वीडियोस, वीडियोज पॉडकास्ट सब कुछ इसके एक दायरे में आते हैं तो यहाँ पर अगर ब्लॉग्स की वेरायटी की बात करते हैं तो ब्लॉग्स की वेराइटी बहुत ज्यादा है किस तरह से इस एरिया में अपना आप आगे का करियर बना सकते हैं उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चैलेंजेस किस तरह की आती है तो इस एरिया में क्योंकि ये 1990 के दशक में स्टार्ट हुआ था तो आज की डेट में इसमें काफी हद तक सेचुरेशन आ चुकी है सेचुरेशन यानी कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है सेचुरेशन नहीं कहना चाहिए कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और दूसरी बात ये है कि हर प्लेटफॉर्म जो भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिद्म पर काम करते हैं यानी कि जिस ब्लॉग को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है लाइक्स मिलते हैं वहां पे उनको वो ऊपर कर देते हैं तो एक सक्सेसफुल ब्लॉगर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उसके ब्लॉग पर कितना ट्रैफिक आ रहा है और उसी हिसाब से गूगल उसको ऊपर कर देता है दूसरी बात ये आती है कि बहुत अच्छा ट्रैफिक जब आता है तभी इसको मॉनिटाइज किया जा सकता है और मॉनिटाइज होने से पहले कम से कम छह से बारह महीने यानी कि लगभग एक साल तक आपको कंसिस्टेंटली बिना किसी उम्मीद के बिना किसी फाइनेंशियल रिटर्न पे इसमें आपको काम करना पड़ता है और तीसरी बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट आज के डेट में होना बहुत जरूरी है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बहुत ही सफिस्टिकेटेड लेवल पर जा चुका है और हर वक्त इसको क्योंकि लोग 24 घंटे इंटरनेट पर होते हैं तो इसको कॉम्पिटिशन के मामले में बहुत ही सफिस्टिकेटेड और हाई लेवल और टेक्निकल साइड को ध्यान में रखते हुए इसको क्रिएट करना पड़ता है और इसके साथ साथ स्पीड होस्टिंग और इसके साथ की जो लीगल कंप्लायसेस हैं सिक्योरिटी है वो भी आज की डेट में काफी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं तो जो लोग कॉपीराइट राइट लॉज डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट इन सब चीजों का ध्यान रखकर काम करते हैं वो इस फील्ड में काफी हद तक ऊपर जाते हैं वरना पहले लैजरिज्म यानी कि कॉपी कॉपी करने के उसमें आपका जो ब्लॉग है वो अच्छे लेवल पर पब्लिश नहीं हो पाता है और सिस्टम जो है उसको रोक देते हैं ऊपर आने के लिए अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया व्हाट इज इस ब्लॉगिंग इसके बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताया आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए बहुत ही काम का चीज़ आपने बताया है और निश्चित तौर पर इसमें जो टेक्निक और टिप्स आपने बताया कैसे ब्लॉगिंग क्या है उसके बारे में तो अच्छा लग रहा होगा आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत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 जैसे सितारे की रात तेरी बातों की मिठास जैसे शहद की बात तेरे साथ बिताए पल सपनों की कहानी तेरे बिना ये दुनिया अधूरी सी कहानी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 खुला देता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 तेरी यादों में बसा हर दिल का जज्बा एक तेरा दीदा गाँवों को भुला देता है तेरी मुस्कान का जादू दिल को सुकून देता है नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अमृतपाल कौर जी से बातें हो रही हैं ब्लॉगिंग के बारे में साथियों ब्लॉगिंग एक अच्छा विषय है जहां पर आप जो है अपना ईमेल के ज़रिए अकाउंट बना सकते हैं गूगल एडसन वग़ैरह यहां पर जो है बहुत सारे ऐसे फ्री साइट्स होते हैं जहां पर अपने ब्लॉग आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपर वेबसाइट बना के उसमें ब्लॉग आप लिख सकते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है आप पूरा एक बार समझ ले इस चीज को और फिर आप अपना आर्टिकल्स लिखना शुरू करें तो आइए आगे बढ़ते हुए एजुकेशन कितना इसमें लगता है यानी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या लगता है ब्लॉगिंग करने के लिए इस पर जानेंगे अमृतपाल कौर जी से अमृतपाल कौर जी बताइए एजुकेशन क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है ब्लॉगिंग के लिए इस फील्ड में ब्लॉगिंग की दुनिया में अपना पैर जमाने के लिए अपना करियर बनाने के लिए आपको किस तरह की एजुकेशन और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई बहुत स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है ना ही किसी डिग्री की जरूरत होती है लेकिन जिस भी एरिया में आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं उस एरिया में आपकी नॉलेज होनी बहुत अच्छी है और नॉलेज भी कोई ऊपर ऊपर की नॉलेज या चैट जी से कॉपी की हुई नॉलेज नहीं बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज होनी जरूरी है अदरवाइज बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये कॉपी किया हुआ कंटेंट है और उसकी ना रेटिंग होती है ना उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है कि जबकि कोई फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो आप में लिखने की कला ये बहुत जरूरी है किसी भी भाषा पे आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है ताकि जब आप बात करें तो वो बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे ढंग से बात कर सकें उस बारे में लिख सकें बता सकें जो बेसिक टेक्निकल स्किल्स होती हैं किसी भी वेबसाइट को मैनेज करने की वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म को जानना समझना और उसके एल्गोरिदम्स और उसके साथ साथ कुछ कुछ प्लेटफॉर्म जैसे वर्ड इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन लेवल्स पे आप अपने ब्लॉग्स को अपलोड कर सकते हैं हालांकि लिंगडिंग भी एक बहुत अच्छा है मीडियम भी एक बहुत अच्छा एरिया है विक्स भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन इनको समझना फिर इनके एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझना भी बहुत बहुत जरूरी है ताकि आप अपने ब्लॉग को एक अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश कर सकें तो इस एरिया को जानने के लिए सबसे बड़ी बात है जो सक्सेसफुल ब्लॉगर्स होते हैं उन्हें एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फिर डिजिटल मार्केटिंग की उसके साथ बेसिक ग्राफिक डिजाइन की उसके साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की और कंटेंट स्ट्रेटजी की इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज की डेट में ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है तो इस एरिया में अपनी अगर आपको पहचान बनानी है अपने आप को मॉनिटाइज करना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बाकी पहलुओं के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है इसके साथ साथ क्योंकि ये मार्केट और ये फील्ड जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुकी है और बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है तो इसमें ऑन लर्निंग यानी कि डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहने का जज्बा होना भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर फील्ड में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होने लग गई है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानना समझना और उसको इस्तेमाल करना डेली अपने ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही जरूरी है इसलिए इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए काफी ब्लॉगर्स इन्वेस्ट करते हैं कोर्सेज में वर्कशॉप्स में इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में ताकि उन्हें करंट अफेयर्स के बारे में और क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए वो अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं इन सब चीजों की नॉलेज के बारे में बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है जी अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की एजुकेशन तो आपकी जो है एक डिग्री हो अच्छी रहती है और अगर आपका शौक है लिखना बचपन से ही कई बार देखते हैं कि कुछ लोग लिखते हैं तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आपका एजुकेशन पूरा हो और इन चीज़ों को करने से और ज़्यादा आपको जो है सम्मान मिल जाता है आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सब्र एक सुनते एक बहुत ही प्यारा सग्गी नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में ब्लॉगिंग करियर कैसे कर सकते हैं इस विषय को लेकर बातें हो रही हैं अमृत पॉल कौर जी आपको विस्तार से बता रहे हैं हर चीज़ के बारे में और आप उनकी बातें सुनकर ये स्पष्ट हो गया होगा कि भाई अब ब्लॉगिंग ही मुझे करना है इतना आसान और इतना अच्छा करियर ऑप्शन है तो मुझे ब्लॉगिंग करना है बिल्कुल ब्लॉगिंग कीजिएगा अब मन में आपके प्रश्न हो रहा होगा कि हम कैसे इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद कितना कमा सकते हैं ये सवाल जरूर आता है तो कितना कमाएंगे आप ये देखने के लिए समझने के लिए अभी हम फिर से अमृतपाल कौर जी से आपको जोड़ेंगे जी अमृतपाल कौर जी बताइए हमारी ब्लॉगिंग करके हम कितना कमा सकते हैं इस फील्ड में ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसका अर्निंग पोटेंशल क्या है तो भारत में इस एरिया में अगर आप अपना काम करते हैं तो इसका रेवेन्यू जो है स्टार्टिंग में काफी लो होता है क्योंकि आपको छह महीने से साल लग जाता है अपनी जगह बनाने में क्योंकि आपको अपना एक तो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है एल्गोरिज्म समझनी पड़ती है और दूसरी बात यह है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू गूगल एडसेंस जिससे कि आपकी मेजर पब्लिसिटी होती है वहां से आपकी फाउंडेशन स्टार्ट होती है तो जितना स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है वहां से आपकी अर्निंग पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट होती है तो नए ब्लॉगर्स के लिए 5000 से 15000 हजार रुपया मंथली एक बार स्टार्ट होता है तो ये उनकी स्टार्टिंग इनकम हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको एफिलियेट मार्केटिंग का और रेस्पॉन्सड कंटेंट का आइडिया होना बहुत ही जरूरी है और सिर्फ आइडिया ही नहीं उस पर अच्छी पकड़ होनी भी जरूरत होती है एक बार आपका कंटेंट अगर सेटल हो जाता है और पब्लिक उसको पसंद करने लगती है तो उसके बाद पचास हजार से दो लाख रुपया महीना या जो टॉप ब्लॉगर्स है वो तो पांच पांच दस लाख रुपया महीना भी अर्निंग पोटेंशियल रखते हैं इसमें अर्निंग के ऊपर एक चीज और बहुत ध्यान रखने लायक है कि आप अपना टॉपिक या एरिया कौन सा चुनते हैं यानी कि जैसे फाइनेंशियल एरिया है या टेक्नोलॉजी है या हेल्थ है या एजुकेशनल ब्लॉग्स होते हैं इनमें काफी अच्छी एडवर्टाइजिंग आती है और उन पे रेट्स भी काफी अच्छे होते हैं और स्पॉन्सरशिप अपॉरचुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाती है तो जब आप अपना एरिया चूज करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट uh, में अपने आप ब्लॉगिंग uh, करनी है तो वो आपको ध्यान से चूज करना है उसमें आपको नॉलेज होनी प्लस उसमें आपकी पकड़ होनी ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको वहां पे अपने आप को इस्टबलिश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो कमर्शल एंगल को ध्यान में रखते हुए आप अपने नीच को ध्यान से चूज कीजिए दूसरी बात यह है कि जो रीजनल कंसिडरेशन हैं, यानी कि जो इंडियन ब्लॉगिंग uh, में रीजनल एरियाज है रीजनल लैंग्वेज में जो काम होता है वो भी एक बहुत अच्छा एरिया है जहां पर अगर आपकी पकड़ है तो आप अपने आप को इस्टैब्लिश कर सकते हैं इसके बाद आता है कि आपका अर्निंग पोटेंशियल एब्रॉड इंटरनेशनल मार्केट में क्या है तो अर्निंग पोटेंशियल जो यूएस यूके मार्केट्स ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे काफी हाई होता है क्योंकि डॉलर कन्वर्जन रेट का फर्क पड़ जाता है लेकिन वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होता है और उन इंटरनेशनल मार्केट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं तो वहां पर भी आप 500 डॉलर महीने से एक डॉलर महीने की स्टार्टिंग हो सकती है और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता जा सकता है तो जो इंटरनेशनल uh, ब्रांड्स होते हैं इंडियन ब्लॉगर्स uh, को वहाँ पे क्रिएट करने के लिए जो ग्लोबल ऑडियंस है उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत अच्छी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग होनी बहुत जरूरी है और उनके कल्चर के साथ आपको अपने आप को मैच करना और उनकी जो इंटरनेशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानना समझना भी आपको बहुत बहुत लाभदायी होता है और वहां की जो एल्गोरिदम्स होती हैं उनको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि आप अपना सब्जेक्ट अपना एरिया अपनी लैंग्वेज इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप अपना निश बनाते हैं या अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बनाते हैं तो आपको इसमें काफी अच्छा लाभ हो सकता है अमृतपाल कौर जी बहुत अच्छी बातें है आपने बताया देखिए कमाने का कोई एक लिमिटेशन नहीं है इसमें जितना चाहे उतना आप कमा सकते हैं क्योंकि अलग अलग साइट्स में अगर आप अपना आर्टिकल आपका आर्टिकल किसी को पसंद आ जाता है तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि भाई आर्टिकल आपका पसंद आ जाता है तो एक इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है बहुत सारे कंपनी सॉफेयर करती है कि उनके साइट्स पर उनके कंपनी के लिए कुछ लोग लिखें उनके प्रोडक्ट के लिए लिखें तो जब आप किसी कमर्शियल या कोपरेटिव कंपनीज के लिए लिखना शुरू करते हैं तो, तो आपका अर्निंग भी उतना अच्छा होने लगता है और एक हमारी मित्र रही है जिनका नाम भावना है वो पहले हिंदी जो है लिखा करती थी आर्टिकल लिखना उनका शौक था और मीडिया में काम कर लेकिन अचानक उनको गूगल से एक बार शायद उन्होंने रिज्यूमें भेज दिया होगा या कुछ ऐसे मैसेज आते हैं तो उसमें उसमें अपना रिज़ूम भेज दिया था और उनके जो फेसबुक प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें उन्होंने भेज दी थी तो उनको उनका लिखना पसंद आ गया और उन्हें जो है बुलाया गया एक इंटरव्यू में और फिर ट्रांसलेशन का काम वो पहले करती रही और धीरे धीरे सीखते गई तो अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई है उनके अंडर में 300 लोग काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लिखना कितना इम्पॉर्टेंट है और अच्छा लिखते हैं तो कितना आप आगे बढ़ सकते हैं तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके मोटिवेशन के लिए आ चल के तुझ मेट चलू एक हैत गगन सेले जहाँ हम घिनो आँसू घिनो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले चलूं एक हैत गगन सेले जहाँ हम भी नो आहू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक हंस गगन के फले सूरज की पहली किरण से आशा कसवे राजा गे सूरज की पहली किरण से आशा कसवेरा जागे चंदा की किरण से झुलटल धनी भोर धेरा भागे चंदा की किरण से झुलटल भागे कब्ज धूप पिल कब्जाव मिल लम्बी गज नहा हम भिन हो आंसू भिन हो बस चार ही प्यारे एक गजन के जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग गिरंगे पंकी आशा कसंदेशए जहाँ रंग बिरंगे पंचे आशा कसंदेश नाए सपनूंग कली हस्ती कली जहाँ शाम सुहानि ढले जहाँ न हो हाँ शुभ न हो बस प्यार ही प्यार पले एक हत गगन फल सपनों के ऐस जहाँ जहाँ प्यार ही प्यार खिलाओ हम जाके वहाँ खो जाए सुखव कोई गिला हो कहीं न हो कोई न हो सब मिल के निकल चले जहाँ हम न हो हाँसू न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझ मै लेके चलू एक है गगन के कले जहाँ हम न हो आँसू न हो बस प्यार ही प्यार फले एक है गगन के फले नमस्कार साथियों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आज के हमारे एक्सपर्ट अमृतपाल कौर जी करियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में तो अब ब्लॉगिंग के बारे में हमने समझा कितना कमा सकते हैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कितना पढ़ाई इसमें लगती है वो सारी चीज़ें हमने समझ दी लेकिन फिर भी कई बार टैक्टिकली इन्हें करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी अमृत पालकर जी बताइए तो आगे हम बात करेंगे कि इस फील्ड में जो नए ट्रेंड्स आ गए हैं जैसा कि पहले भी बात करी है कि ये एरिया बहुत बड़ा हो गया है ऑडियो पॉडकास्ट वीडियो पॉडकास्ट और इंटरक्टिव एलिमेंट्स बहुत सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं तो इसमें सबसे बढ़िया बात होती है जब आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है वो कम्युनिटी सिर्फ कंटेंट के लिए आपके पास आती है जिनको आपका कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल मेंबरशिप मॉडल और एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपकी एक स्टेबल इनकम बन सकती है और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और एल्गोरिदम के ऊपर आप डिपेंड नहीं होते हैं इसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन आ चुकी है तो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिसाब किताब भी आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करें और एल्गोरिदम्स और ऑटोमेशन को पार पा सकें अगर आप स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं तो वो कंसल्टिंग कोचिंग एजेंसी सर्विसेज, इन चीजों में भी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम के सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं जो ब्लॉग्स होते हैं वो आपका पोर्टफोलियो और लीड जनरेशन टूल बन जाता है जिसे हाई ट्रैफिक और हाई टिकट क्लाइंट तो आपके पास आते ही आते हैं साथ में आपको एक स्टेबल इनकम भी देते हैं इसके साथ साथ जो ग्रोइंग ऑपरचुनिटीज होती हैं वो इंडियन ट्रॉबलर्स को कल्चरल बेनिफिट uh, भी देती हैं काफी सारे uh, टॉपिक्स जैसे इंडियन क्यूजींस यानी कि कुकिंग एरियाज ट्रेवल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन सब चीजों में अगर आप uh, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको ग्लोबल मार्केट्स में बहुत अच्छी पकड़ बना, बनाने को मिलती है लेकिन कुछ एक बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सिर्फ अर्निंग पोटेंशियल को देखकर अक्सर लोग या लोगों की कामयाबी देखकर अक्सर लोग इस फील्ड में आ जाते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ कंपीट करना पहले दिन से आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो अपना बैलेंस बना के रखना अपने पैशन और कमर्शियल एंगल को इन दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है इसके साथ साथ वर्डप्रेस और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पकड़ को बनाना भी बहुत जरूरी होता है और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी कि डेली आपको कंटेंट बनाना है और फिर आप उम्मीद रखें कि एक रियलिस्टिक टाइम लाइन यानि की महीने या दो साल इतना मिनिमम आप एफर्ट डालते हैं तो उसके बाद आपको कुछ समझ में आने लगता है कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है आप कुछ इसमें कमा सकते हैं इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ ट्रैफिक आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या आपकी फटाफट रेवेन्यू जनरेट होनी शुरू हो जाए इससे बेटर है कि आप अपने आप को अच्छा कंटेंट बनाने के लिए कोशिश करें ताकि आपको जब मोनेटाइजेशन हो तो अच्छे लेवल पे मोनेटाइजेशन आप कर सको तो ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है या एक बहुत ही अच्छा करियर है अगर आपके पास उस एरिया की पकड़ है तो तो ब्लॉगिंग के लिए हालांकि एजुकेशन की जैसे हमने पहले भी बात करी जरूरत नहीं होती है लेकिन उस एरिया में या उस सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड है तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए और उसके साथ साथ आपको जो डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको भी समझना उसको पकड़ना और ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए अपने एरिया को की पकड़ बनाना और उसमें अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है अमृतपाल कौर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी होती है जब भी हम लोग किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है और मैं चाहूंगा जो विद्यार्थी मित्र ब्लॉगिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं जो समझते हैं कि मेरे अंदर वो कला है मैं लिख सकता हूँ अच्छा लिख सकता हूँ तो ज़रूर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट थोड़ा और परफेक्शन लाइए और इस फील्ड में अच्छा करना शुरू कर दीजिए बाकी सोशल मीडिया पे आप अपनी छोटे छोटे पोस्ट लिखकर अपने दोस्तों से उनके लाइक्स और उनके कमेंट्स के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं या फिर आप कोई आर्टिकल लिख के अपने दोस्तों को ये भी बताइए कि कमेंट प्रॉपरली लिखे आप सही हैं या गलत हैं वो भी बताइए तो इससे क्या होगा आपकी लेखने की जो ताकत है वो आपको पता चलेगा तो फिर आप आगे और भी बढ़ सकते हैं तो आशा करूँगा कि आप सभी को आज का इस प्रोग्राम में हमने जो बातें सुनी अमृतपाल कौर जी से जो ध्यान रखने वाली बातें हैं हमेशा लिखते रहें तो इससे आपकी ब्लॉगिंग अच्छा हो जाएगी आपके आर्टिकल को लोग पढ़ना शुरू कर देंगे और जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पॉपुलर होंगे और पॉपुलर होंगे तो पैसे आपके लिए आसान हो जाएगा कमाने के तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर और मैं चाहूँगा कि आप अपने करियर को अच्छा बनाएं ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियाँ आप सभी को और फिर से एक बार अमृतपाल कौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ सुनते रहो मुस्कराते रहो जय हिंद जय जै भारत ओम शांति बेलों का मस्तानों का इस देश प्यारो इस देश प्यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना की भोली बोली शक्ले हीरो की कहा खाते हैं राझे यहाँ गाते हैं राझे है मस्ती में मचती है धूमे बस्ती में फूलों की यहाँ सहसावन है, है।, है सावन, बालों में दिलती है कलियां कालों में कल तब तीर्थ मानो के यहाँ नित नित मेले यहाँ नित नित मेले सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं में अगर हम मैं मै में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए